तो उस समय क्या किया कि तक्षत ने अपने विशाल अग्नि से विष से उस वृक्ष को जला दिया और उसी समय इस ब्राह्मण देव ने अपने तपोबल से उसे हरा भरा कर दिया तक्षत घबरा गया तक्षत ने कहा तुम किस लिए जा रहे हो बोला महाराज में जब कार्य करो को दान पुन कर देंगे तो बोला तुम मुझसे मुझसे दुगना ले लो तो उन्हें लालच देकर वहाँ पर विदा कर दिया और तक्षत ब्राह्मण के भेष में गया और अपनी विशाल अग्नि से तक्षत ने उस उस समय राजा परीक्षत के शरीर को जलाकर भस्म कर दिया तो परमात्मा के संग आत्मा का तो संबंध हो गया था केवल शरीर बचा था तो वो शरीर केवल परीक्षत महाराजी का तक्षत ने जलाकर भस्म कर दिया अब हुआ यह कि जिस समय तक्षत ने वो वृक्ष को जलाया था वो तक्षत की और ब्राह्मण की जो बातें हो रही थी उस समय एक एक वहाँ पर व्यक्ति जो लकड़ी काट रहा था वो भी जल गया था पर जब उसने हरा भे गया वो भी जिंदा हो गया तो ये बात परीक्षित महाराज जी के बेटा जन्म को उसने कह दी और जन्म महाराज जी सर्पों के दुश्मन हो गए सर्प यज्ञ किया और मैंने आपको महाभारत से बताया ना कि माता कयादु ने कादरु ने अपने बच्चों को श्राप दे दिया कि तुमको जन्म के यज्ञ में यज्ञ में जलना पड़ेगा तो सतयुग में श्राप दे दिया था रत् तो कलयुग का नाम हो गया तो इस तरह से जो है वो जन्मे, जन्मे सर्प यज्ञ करवाया सारे सर्प यज्ञ में ऋषि जो थे वो काले कपड़े पहन कर बैठे थे उस समय सारे सर्प जलने लगे तो बोले भाई तक्षत क्यों नहीं आया ऋषि ऋषियों लगा इंद्र के आसन से लपटा होगा चिंता ना राजा ऐसा मंत्र पढ़ेंगे इंद्र भी खिसकेगा नीचे क्या बल है ऋषियों के मंत्रों के अंदर देखो देवता भी फेले फिर भी हमारे लोग देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं भगवान के ऋषियों के आगे तो कुछ भी नहीं है ये लोग ऐसा मंत्र पढ़ा ब्राह्मणों ने इंद्री घिसकने लगा नीचे इंद्र वाले अच्छा यहाँ से आतंकवादियों को पना देने वाला आतंकवादी केला तो धक्का देकर अपने आशु से भगा दिया तक्षत आने लगा तो महाभारत के अनुसार जो है अस्तिक्व ऋषि आए थे अस्थि का ऋषि अस्थि का ऋषि जो है वो सांपों के ग जाता है क्योंकि महाभारत के आदि प्रभाव में चरित्र आता है कि जिस समय ये श्राप हो गया था उस समय सर्प बड़े चिंता मगन थे उस समय डुंड नाम का एक सांप था तो उसको कह दिया था भाई श्राप से मुक्त तो कैसे होंगे कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है जरुत करु जारत जरुत करो ऋषि ऐसी नाम था जरत करु इसी नाम का जो ऋषि होगा ना तुम्हारी बहन से विवाह होगा तब जाकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होगा अस्तिक तो इनसे बच्चा पैदा हुआ था अस्तिक ऋषि अस्तिक ऋषि आए बृहस्पति जी के संग तो उस समय जो है उस यज्ञ की महिमा कहने लगे कि आपके रहे राजा जन्म है जय आपकी तो यज्ञ की महिमा कैसी जैसे इंद्र का यज्ञ हो रहेगा, आपकी तो यज्ञ की महिमा ऐसी जैसे कश्यप ऋषि का यज्ञ होता है आपके तो यज्ञ की महिमा ऐसी जैसे बृहस्पति का यज्ञ होता है, इस तरह तो तारीफ करने लगे और उस समय जब जन्मे जीने लगा तक्षतियाँ आवती डालो आवती डाली जैसे तक्षत आने लगा तो तक्षत को कहा ठहर जा ठहर जा ठहरा दिया उस समय जो है वो वरदान मांगा था कि इस यज्ञ बंद हो जाए तो इस तरह से लेकिन भागवत में लिखा है बृहस्पति जी ने आके उस यज्ञ को बंद करवा दिया था तो कल्प का भेद जो है वो हो सकता है क्योंकि हल कल्प में ये लीलाएँ होती रहती हैगी तो दोनों ही बात को तो हम सत्य कहते हैं अगर बृहस्पति जी ने भी इस यज्ञ को शांत कर दिया ये बात भी सत्य है और आस्तिक ऋषि ने इस यज्ञ को शांत करवाया ये बात भी ठीक है इस तरह से जन्मये अपने यज्ञ को बंद कर दिया जैसे परीक्षित महाराज जी श्रीमद भागवत के श्रोता है ऐसे ही परीक्षित महाराज जी के बेटा राजा जन्म महाभारत ग्रंथ के श्रपुता है इसलिए कहते सर्प का भय हो तो उसे जन्म जय महाराज जी का नाम लेना चाहिए बोलो जन्म महाराज की जय तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है ये वर्धन दिया गया है फिर आगे जो है वो श्री सूत जी महाराज जी कथा कहते कि एक समय मारकंडे ऋषि की इच्छा हुई प्रलय देखने की वह ध्यान मगनते ध्यान करते करते प्रलय में चले गए महाराज विशाल प्रलय का जल कभी इधर फेंक रहा कभी उधर फेंक रहा है पानी ही पानी पानी पानी, पानी नजर आ रहा था उस समय क्या देखा मारकन्या ऋषि ने कि बरगद के पेड़ के ऊपर अंगूठा चूसे एक बालक दिखलाई दिया कौन गोविंद दामोदर माधवेति तो सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ उसके बाद भगवान अपनी माया सारी समेट ली और अब जो है पुराण के दस लक्षण सारी कथाएं पुराणों में आती है पर किसी पुराण में एक लक्षण किसी में दो किसी में तीन परिपूर्ण दस लक्षणों से परिपूर्ण केवल भागवत है का तो भागवत में दस लक्षण कैसे हैं पहला लक्षण है सर देखो भागवत का जो पहला स्कंध है और दूसरा स्कंद इसमें श्रोता वक्ता कैसे है श्रोता कैसे है वक्ता उनकी महानता के विषय में बताया गया है श्रोता कैसे है तो पहले स्कंद में परीक्षित जी का चरित्र वक्ता कैसे है तो दूसरे स्कंद के अंदर सुखदेव जी का चरित्र तो ये है श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए इनका चरित्र है पुराण का पहला लक्षण है स्वर्ग जो कि तीसरे स्कंद से आरंभ होता है इसको कहते कारण सृष्टि कि कैसे भगवान ने संसार को पैदा कर दिया दूसरा पुराण का लक्षण है विस्वर्ग कि कैसे जीवों को पैदा किया तो आपने चौथे स्कंद में देखा कि कैसे वंश बढ़ा कैसे सब पैदा हुए तीसरा पुराण का लक्षण है स्थान तो आपने पंचम स्कंध में देखा कि सात लोग ऊपर और सात लोग नीचे इसको कहते स्थान चौथा प्राण का लक्षण है पोषण तो आपने छठे स्कंद में देखा क्या देखा कि अजामिल ने तो बेटे का नाम लिया पर भगवान की कृपा हो गई बत्ता सुर तो राक्षस शरीर के अंदर था फिर भी भगवान का भजन किया उनके पर भगवान की कृपा हो गई इसको कहते रक्षा यानी कि पोषण पुराण का पंचम लक्षण है ऊती यानी कि आपने सप्ताह स्कंध में देखा कि भगवान समदर्शी है भगवान के लिए ना कोई प्रिय ना तो कोई अप्रिय जो जैसा भगवान से प्रेम करता है भगवान उस पर वैसे ही प्रेम करते हैं इसलिए आदिद्वित्य ऋणा कशु कोण थे राक्षस थे जिन्हें भगवान ने मारा पर उन्हीं के बेटा पहला भी तो राक्षस वंशज थे पर भगवान ने उनके ऊपर कृपा कर दी इसी तरह से पुराण का छठा लक्षण है मनमंत्र तो मनमंत्र जो है आप अष्टम स्कंध में आपने कथा को श्रवण किया ये सत्युप त्रेता युद्ध जो हजार मर्तबा घूमते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर चौदह मनुमाते हैं और हर मनु मंत्र में भगवान का अवतार होता है तो ये पुराण का छठा लक्षण पुराण का सातवां लक्षण है वंश तो आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के नौवेश के अंदर सूर्य वंश और चंद्रमा वंश दोनों वंशों की कथा को शवन किया पुराण का आठवां लक्षण है निरोध श्री कृष्ण छः दिन के थे